श्री रामकृष्णानंद हुगली जिले के मयाल इक्षापुर ग्राम के निवासी बापुली उपाधिधारी श्रीयुक्त काली प्रसाद चक्रवर्ती के तीन पुत्र थे रामानंद राजचंद्र और ठाकुरदास रामानंद के पुत्र गिरीश चंद्र स्वामी शारदानंद के पिता थे और रामचंद्र के पुत्र ईश्वरचंद्र शशिभूषण स्वामी रामकृष्णानंद के पिता थे गिरीश चंद्र कलकत्ते में निजी मकान बनाकर बस गए पर ईश्वरचंद्र अपने ग्राम में ही निवास करते रहे ईश्वरचंद्र उच्च कोट के तंत्र साधक थे और इस तंत्र विद्या के कारण कौल समाज में उनकी विशेष ख्याति थी वे पाड़ा के राजा इंद्रनारायण सिंह के सभा पंडित थे राजा उनके प्रति गुरु के समान श्रद्धा रखते थे और साधना के लिए उन्हें जब जो आवश्यक होता उसकी व्यवस्था कर देते थे ईश्वरचंद अपने ग्राम के निकट ही घटेश्वर के महा स्मशान में कलकत्ते केवड़ाताल तला श्यामशान में अथवा राजभवन के पीछे पंचमुंडी आसन पर साधना में रथ रहा करते थे कालीघाट में एक बार गहरी रात में कालिका देवी ने उन्हें बालिका रूप में दर्शन देकर के किया था शशिभूषण की माता का हृदय अत्यंत उदार तथा सरल था वे इतनी लज्जाशील थी कि निकट के संबंधियों के सम्मुख भी घूंघट काढ़े रहती थी वे गौरवर्ण थी और शशि को भी वैसा ही गौरवर्ण मिला था ईश्वर चंद्र के घर में नारायण मनसा शीतला सिंहवाहिनी आदि देवी देवताओं की नृत्य पूजा होती थी तथा प्रतिवर्ष काली पूजा का भी आयोजन होता था तेरह जुलाई अठारह ईस्वी रविवार आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को रात के अंतिम प्रहर 4 बजकर छप्पन मिनट पर शशिभूषण ने अपने ग्राम इच्छापुर में जन्म लिया धर्मभावपूर्ण वातावरण के बीच बचपन बिताने के फलस्वरूप शशि अत्यंत भगवत परायण हो गए थे बचपन से ही पूजा आदि का अभ्यास होने के कारण आगे चलकर एक ही आसन पर आठों प्रहर बिता देना भी उनके लिए आसान सी बात थी गांव के विद्यालय में पढ़ाई समाप्त हो जाने पर वे अंग्रेजी शिक्षा के लिए कलकत्ते में शरतचंद्र के घर पर रहे यथासमय प्रवेशिका की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर उन्होंने छात्रवृत्ति पाई फिर वे अल्बर्ट कॉलेज से एफ परीक्षा पास करके मेट्रोपॉलिटन कॉलेज बीए पढ़ने लगे विद्यार्थी जीवन में ब्राह्मण समाज से आकर्षित होकर शशि और शरद ने केशव के निकट आना जाना शुरू किया दोनों ही समाज के सदस्य बन गए शशि कुछ दिन तक केशवचंद्र के पुत्र के गृह शिक्षक भी रहे थे बचपन की ही तरह युवावस्था में भी शशि के भीतर धर्म भाव का विकास चैतन्य चरितमृत से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन शाकाहारी रहने का संकल्प किया बचपन के स्वाभाविक वातावरण के प्रभाव से तथा श्रेष्ठ वक्ता केशव सेन के आकर्षण से शशि की आध्यात्मिक पिपाशा थोड़ी तृप्त हुई पर पूरी तौर से शांत नहीं हुई वन उसमें वृद्धि ही होती गई अंत में उनके सहपाठी काली प्रसाद चक्रवर्ती ने उन्हें बताया कि केशव चंद्र सेन की पत्रिका इंडियन मिरर में दक्षिणेश्वर के परमहंसराम रामकृष्ण के बारे में एक अपूर्व विवरण प्रकाशित हो रहा है एक दिन उनके दर्शन को वहाँ चलना होगा तदनुसार अठारह ईस्वी अक्टूबर में एक दिन शरद और शशि अपने मित्र के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे श्री रामकृष्ण ने इन युवकों का हार्दिक स्वागत किया और उन्होंने शशि से पूछा कि वे साकार पसंद करते हैं या निराकार शशि ने उत्तर दिया यही तो मालूम नहीं कि ईश्वर है या नहीं फिर साकार या निराकार कैसा इस सरल तथा निर्भीक उत्तर पर संतुष्ट होकर ठाकुर कहने लगे आजकल के माँ बाप लड़कों की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं स्कूल कॉलेज से निकलते निकलते वे बहुत से बाल बच्चों के बाप बन जाते हैं और फिर वे परिवार के भरण पोषण के निमित्त नौकरी की खोज में दौड़ धूप करने लगते हैं क्यों तो ही उपस्थित श्रोताओं में से एक बोल उठे महाराज तो फिर विवाह करना क्या अनुचित है क्या यह कार्य ईश्वर इच्छा के विरुद्ध है कमरे में एक बाइबल की प्रति रखी हुई थी जिसका एक अंश चिन्हित किया हुआ था इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम कृष्ण देव ने वह ग्रंथ खोलकर उसमें से चिन्हित अंश पढ़ने का आदेश दिया वहाँ लिखा था अविवाहितों और विधवाओं से मैं कहता हूँ कि विवाह न करना ही अच्छा है जैसा कि मैं स्वयं अविवाहित रह रहा हूँ परंतु वे यदि संयम का निर्वाह न कर सके तो फिर विवाह कर लेना ही उचित है क्योंकि वासना के आग में सुलगते रहने की अपेक्षा विवाह कर लेना ही श्रेयस्कर है चिन्हित अंश का पढ़ना समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण ने समझा दिया कि विवाह ही सारे बंधनों का मूल है फिर एक श्रोता ने शंका उठाई तो क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है विवाह न करने पर सृष्टि कैसे चलेगी श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया इसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं जो विवाह करना चाहते हैं वे जरूर करें यह तो हम लोगों के बीच ऐसे ही एक बात हो गई मुझे जो कुछ कहना था कह दिया तुम सिर धूम छोड़कर शेष ले लो उस दिन वातावरण अनुकूल न होने के कारण युवकों के साथ दिल खोलकर बातें नहीं हो सकी अतः विदाई के समय श्री कृष्ण ने शशि आदि से कहा फिर आना पर अकेले ही धर्म की साधना गोपनीय चीज है पहले ही दिन ठाकुर ने शशि का मन जीत लिया इस आकर्षण के फलस्वरूप वे कॉलेज की छुट्टी के दिनों में दक्षिणेश्वर जाकर ठाकुर के वचनामृत का पान करने लगे पहले पहल वे बहुत बातें करते थे परंतु बाद में यद्यपि उनके युवा मन में अनेक शंकाएँ उठती तथा उसके समाधानार्थ वे दक्षिणेश्वर जाते फिर भी ठाकुर को भगवत चर्चा में मग्न तथा भक्तों से घिरे देख वे दे अधिक कुछ बोल नहीं पाते थे उन्हें देखते ही ठाकुर कहते बैठो बैठो वे बैठ जाते और बड़े अचरज की बात यह है कि इस प्रकार बैठे बैठे ही उनके मन की सारी शंकाएँ दूर हो जाती तथा मन में अपूर्व शांति विराजने लगती धीरे धीरे सुयोग देखकर ठाकुर ने उनके समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया तथा उनके हृदय मन को चिरकाल के लिए एक उच्च धरातल पर उठा लिया एक दिन शशि किसी चीज की तलाश में तेजी से ठाकुर का कमरा पार कर चले जा रहे थे कि तो ठाकुर बोल उठे तू जिसे चाहता है वह यही है यही है यही है विश्व शशि का ध्यान खोज की वस्तु से हटकर सदानंद में ठाकुर की ओर आकृष्ट हुआ वे समझ गए कि जीवन में एकमात्र गृह वस्तु ठाकुर ही हैं शेष सभी अनुसंधान इस बृहद अनुसंधान के ही रूपांतर मात्र हैं दक्षिणेश्वर में आवागमन के फलस्वरूप शशि धीरे धीरे नरेंद्र आदि युवक भक्तों के साथ परिचित हुए तथा उनके साथ प्रेम सूत्र में बंध गए एक बार उन्होंने नरेंद्र के मुख से सूफी काव्य की प्रशंसा सुनी और मूल काव्य पढ़ने की इच्छा से फारसी भाषा सीखना शुरू किया एक दिन दक्षिणेश्वर में बैठकर वे इतने दत्तचित्त हो उस भाषा का अध्ययन कर रहे थे कि तो ठाकुर के तीन बार पुकारने पर भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया अंत में जब शशि निकट आए तो ठाकुर ने पूछा इतनी एकाग्रता के साथ क्या हो रहा था यह सुनकर कि वे फारसी पढ़ रहे थे ठाकुर ने उन्हें सावधान कर दिया अपरा विद्या में डूबकर, यदि तू पराविद्या को भूल जाए तो तेरा हृदय भक्तहीन हो जाएगा शशि का फारसी पढ़ना वहीं समाप्त हुआ ठाकुर बर्फ खाना पसंद करते थे इसलिए गर्मी के दिनों में एक दिन शशि कलकत्ते से बर्फ खरीद कर पैदल दक्षिणेश्वर आए वे बर्फ़ के टुकड़े को इतनी सावधानी से गंथे में लपेट कर लाए थे कि वह गल नहीं सका उनकी निष्ठा बुद्धि तथा धूप के कारण पसीने से तरबतर शरीर और सूखा चेहरा देखकर ठाकुर ने व्यथित होकर कहा आह तुझे बड़ा ही कष्ट हुआ देख जिसके हाथ से पानी नहीं छूता उसे लोग कंजूस कहते हैं परंतु देखता हूँ कि तू तो कंजूस नहीं दाता है इस प्रकार दक्षिणेश्वर बारम्बार आने जाने तथा ठाकुर की सेवा आदि करने के फलस्वरूप शशि उनके स्नेह भाजन होने में समर्थ हुए इसके अतिरिक्त उनके बीच अलौकिक संबंध तो था ही ठाकुर ने कहा था शशि और शरद को देखा ऋषि कृष्ण अर्थात यीशु ख्रिष्ट के दल में थे वे शशि से स्नेह पूर्वक दक्षिणेश्वर में रह जाने को कहा करते थे परंतु शशि अध्ययन में रत रहते थे तथा सांसारिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें धन संग्रह में भी व्यस्त रहना पड़ता था अतः उनके लिए वहां रहना संभव नहीं हो पाता था परंतु बाद में ऐसा भी समय आया जब सांसारिक चिंता को दूर हटाकर कर श्री रामकृष्ण के प्रेम ने ही उनके हृदय को पूर्ण रूप से आपलावित कर दिया ठाकुर जब गले के रोग के कारण शाम पुकर आए और उनके लिए पथ्य तैयार करने को माता भी वहाँ आई तो रात को श्री रामकृष्ण देव की सेवा करने के लिए कोई आदमी नहीं था इस अभाव को दूर करने के लिए भक्तगण आपस में परामर्श करने लगे श्री नरेंद्रनाथ इस सेवा भार को स्वयं ग्रहण करके रात को वहां रहने लगे और अपने दृष्टांत द्वारा उन्होंने छोटे गोपाल काली शशि आदि कुछ बलिष्ठ योगों को प्रोत्साहित करते हुए इस कार्य के लिए आकृष्ट किया संरक्षण ने पहले तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की परंतु बाद में जब कार्य में व्यस्त रहने के कारण शशि ने भोजन तक के लिए घर जाना बंद कर दिया तब तो वे लोग तरह तरह से बाधाएँ डालने लगे परंतु शशि का संकल्प अटल था उन दिनों वे बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे इसलिए एक वृद्ध पड़ोसी ने उन्हें उपदेश दिया परीक्षा दे लेने के बाद गुरुसेवा करो ना इस पर शशि ने उत्तर दिया मैं यदि उसके पहले ही मर जाऊँ तो क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी शाम पुक के पश्चात ठाकुर काशीपुर आए यहाँ पर भी शशि गुरु सेवा में लगे रहे ठाकुर की बीमारी के बारे में शशि कहा करते थे जगत का दुख देखकर कर ईसा पर चढ़े थे ठाकुर भी जीवों के दुख से रोग भोग रहे हैं रोगी के कारण के बारे में उनका स्वयं का मत चाहे जो भी रहा हो पर सेवा के कार्य में वे सदा अग्रणी रहते थे एक दिन ठाकुर को जमरुल एक तरह का फल खाने की इच्छा हुई जाड़े के दिन थे उस मौसम में जमरूल भला कहाँ मिलता खोज करने पर शशि को पता लगा एक बगीचे में जमरूल लगे हैं वे तुरंत ही कुछ जमरूल ले आए उन्हें पाकर ठाकुर ने विस्मयपूर्वक पूछा अरे इस मौसम में जमरूल कहाँ मिला और कहाँ मिलता जहाँ सत्य संकल्प ठाकुर की इच्छा हो और ऐसे वीरभक्त जहाँ सेवक हों वहाँ कौन सी वस्तु दुर्लभ है